महाभारत सभा पर्व वाराह नृसिंह वामन दत्तात्रेय परशुराम श्री राम श्री कृष्ण तथा कल के अवतारों की, की संक्षिप्त कथा प्रादुर्भाव सहस्त्राणि भीष्माच प्रदुर्भाव्राणी समितितामी सुमृतान कुरुनंदन भीष्मी कहते हैं कुरुनंदन भगवान के अब तक कई सहस्त्र अवतार हो चुके हैं मैं यहाँ कुछ अवतारों का यथाशक्ति वर्णन करूँगा तुम ध्यान देकर उनका वृत्तांत सुनो पुरा कमलनाभस्पत सागराम पुष्कर यत्र देवारी पूर्व काल में जब भगवान पद्मनाभ समुद्र के जल में सहन कर रहे थे पुष्कर में उनसे अनेक देवताओं और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ एस पौस्करण करिको नाम प्रादुर्भाव प्रक पुराण कथ्यते येद श्रुति समाहितः यह भगवान का पौस्करिक पुष्कर संबंधी पुरातन अवतार कहा गया है जो वैदिक श्रुतियों द्वारा अनुमोदित है श्रेष्ठ प्रादुर्भावो महात्मनः यत्र रूपमासितः नकान महात्मा श्रीहरि का जो वराह नामक अवतार है उसमें भी प्रधानतः वैदिक श्रुति ही प्रमाण है उस अवतार के समय भगवान ने वराह रूप धारण करके पर्वतों और वनों से ही सारी पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था वेद चारो वेद ही भगवान वाराह के चार पैर थे युप ही उनकी दाढ़ थे क्रतु अर्थात यज्ञ ही दात और स्थिति अर्थात स्टिका चैन ही मुख थे अग्नि जिह कुश रोम तथा ब्रह्म समस्तक थे वे महान तप से संपन्न थे अहो दिव्य आद्यनास अहोरात्र घोष्व महान दिन और रात ही उनके दो नेत्र थे उनका स्वरूप दिव्य था वेदांग ही उनके विभिन्न अंग थे श्रुतियां ही उनके लिए आभूषण का काम देती थी घी उनकी नासिका उनकी और का स्वर ही उनकी भीषण गर्जना थी उनका शरीर बहुत बड़ा था धर्म सत्य कर्म विक्रम नखोधी जानु महावृष धर्म और सत्य उनका स्वरूप था वे अलौकिक तेज से संपन्न थे वे विभिन्न कर्म रूपी विक्रम से शोभित हो रहे थे प्राय चित्त उनके नख थे वे धीर स्वभाव से युक्त थे पशु उनके घुटनों के स्थान में थे और महान धर्म ही उनका श्री विग्रह थाषधि मंत्रास्थी विक्रत सौम्य दर्शन हम उदगाता का होम रूप कर्म उनका लिंग था फल और बीज ही उनके लिए महान औसत थे वे बाह्य और आभ्यंतर जगत के आत्मा थे वैदिक मंत्र ही उनके शारीरिक अस्थि विकार थे उनमें देखने में उनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य था वेद स्कंधो हिर्गंधो हव्य कव्यागवान का यज्ञ के वेदे ही उनके कंधे हविष्य सुगंध और हव्य कव्य आदि उनके वेग थे प्रागवंश यजमान गृह एवं पत्नी शाला उनका शरीर कहा गया है वे महान तेजस्वी और अनेक प्रकार की दीक्षाओं से व्याप्त थे दक्षिणारृत यो योगी महाशास्त्र मयो महान उपाकर मोठ रूचक परव्याण दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में थी वे महान योगी और महान शास्त्र स्वरूप थे प्रीतिकारक उपाकर्म उनके ओष्ठ और प्रवर्गीय कर्म ही उनके रत्नों के आभूषण थे चाया सहायो वै मणिश्रृंगिता एवं यज्ञवराहो वै भूता विष्णु सनातन निंसागरपर्यतावन काननाणों जले भ्रष्टाण प्रभुः सलिले जल में वाली छाया अर्थात परछाई ही पत्नी की भांति उनकी सहायिका थी वे मणिमय पर्वत शिखर की भांति ऊंचे जान पड़ते थे इस प्रकार यज्ञ में बराहरूप धारण करके के जल में प्रविष्ट हो सर्वशक्तिमान सनातन भगवान विष्णु ने उस जल में गिरकर डूबी हुई पर्वत वन और समुद्रों सहित अपनी महारानी भूदेवी का दाढ़ या सिंह की सहायता से मारकंडे मुनि के देखते देखते उद्धार किया का हित कामया सहस्त्र शेषो देवी निर्मे जगति प्रभु सहस्रो मस्तकों से सुशोभित होने वाले उन भगवान ने सिंह या दाढ़ के द्वारा संपूर्ण जगत के हित के लिए इस पृथ्वी का उद्धार करके उसे जगत का एक सुदृढ़ आश्रय बना दिया पृथ्वी देवी सागरा पुरा नेतावा सर्वे देव देवे नैष्णुना इस प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान स्वरूप भगवान यज्ञ ने समुद्र का जल हरण करने वाली का में उधार किया था। उस समय उन देवाधिदेव विष्णु ने समस्त समस्तों का किया था। वाराह यत्र हिरण्य कशपुर हत यह वाराह अवतार का वृत्तांत बतलाया गया अब अवतार का वर्णन सुनो जिसमें नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्य नामक दैत्य का वध किया था बलवान राजन आशीत त्रैलोक्य कंटक राजन प्राचीन काल में देवताओं का शत्रु हिरण्य समस्त दैत्यों का राजा था वह बलवान तो था ही उसे अपने बल का घमंड भी बहुत था वह तीनों लोगों के लिए कंटक रूप हो रहा था। तप उत्तम पराक्रमी धीर और बलवान था दैत्य कुल का आदि पुरुष वही था राजन उसने वन में जाकर बड़ी भारी तपस्या की दस वर्ष सहस्री सता दस पंच जपो, प, जपो पवास है, है, मौन हजार वर्षों तक तपस्या के हेतु जप और उपवास में संलग्न रहने से वह ठूठे काठ के समान अविचल और दृढ़ता पूर्वक मौन व्रत का पालन करने वाला हो गया तथो तो दम समाभ्याचर्य चा चाण ब्रह्मा प्रीतमान तपसा निच निष्पाप नरेज उसके इंद्रियम मनो निग्रह ब्रह्मचर्य तपस्या तथा शौच संतोषादी नियमों के पालन से ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई तथा स्वयं भगवान स्वयं आगम्य भूपते विमानक हंस युक्न भास्वता भूपाल, भगवान ब्रह्मा हंस हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं वहां आदित्य साध्य मरुभिद रुद्रैश्वहायचराक्षसकिषाविषाभिच नदी सागर तथा नक्षत्र मुहूर्त खेचलैश्षा पर देवर्षि तपोयुक्त सिद्ध सप्तर्षि तथा राजर्षि पुण्यतमयरोगण उनके साथ आदित्य वशु साध्य मृदगण देवगण रुद्रगण विश्व दे, विश्वदेव यक्ष राक्षस किन्नर दिशा विदिशा नदी समुद्र नक्षत्र मुहूर्त अन्यान्य आकाशचारी ग्रह तपस्वी देवर्षि सिद्ध, सप्तर्षि, सिद्धसप्तर्षि राजर्षि, गंधर्व तथा अप्सरा भी चरा चराचर गुरु श्रीवान्वृतसर्वसुतस्तथा ब्रह्मा ब्रह्म विद्या दैत्यगम्य चाब्रवीर पूर्ण संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ सराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा उस दैत के पास आकर बोले वरम वर भद्रम तेजेष्ट काम हुए ब्रह्मा जी ने कहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्य तुम मेरे भक्त हो तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हो तुम्हारा भला हो तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित वस्तु प्राप्त करो हिण्य कस्यूर्वाच न न न देवासुरक्षा देव सत्त हिण्य क्यू बुलासुरेष्ठ मुझे देवता असुर गंधर्व, यक्ष, नाग राक्षस मनुष्य और पिशाच कोई भी न मार सके ऋषियों वन मंसापे क्रुद्धा लोकपितामह पिता तपेयुस्तपाता वर ये सृतो मया लोक तपस्वी ऋषि महर्षि कुकर मुझे सा न दे यही वर मैंने मांगा है न शस्त्रेण न चास्त्रेण गृणा पादपेन च न ना शुष्केण नाद्रेण ना श्यान्न वाण्यन मे वह न शस्त्र से न अस्त्र से न पर्वत से न वृक्ष से न सूखे से न गीले से और ना दूसरे ही किसी आयु से मेरा वध हो न वो काशे वो रात्रो विवसे पिवा न बहिर्वा पेशादो मे पितामह पितामह न आकाश में न पृथ्वी पर न रात में न दिन में तथा तो न बाहर और न भीतर ही मेरा वध हो सके प्रतुर्भिर्वा मृगै न सरिस्तृपे ददासी चेत वरातान देवदेव वृणोम देव पशु या मृग पक्षी अथवा शरीर अर्थात सर्प भिक्षु आदि से भी मेरी मृत्यु न हो देवदेव देव, यदि आप वर दे रहे हैं तो मैं इन्हीं वरों को लेना चाहता हूँ ब्रह्मा जी ने कहा ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिए बस इसमें संशय नहीं कि संपूर्ण कामनाओं सहित इन मनोवांचित वरों को तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे भगवान राजोके स ब्रह्मषिगण सेवित जी कहते हैं युधिष्ठिर ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से चले और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मर्षि गणों से सेवित से होकर अत्यंत शोभा पाने लगे तथेवाश नागा गर्वा मुनयस्तथा वर प्रदानम शुवा ते ब्रह्म तदनंतर देवता नग गंधर्व और मुनि उस वरदान का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए देवा उचुहू वरे नारी न भगवन बाधेति नोसुरा तथी स्व भगवन् बधोस् प्रविचित्यम देवता बोले भगवन ईश्वर के प्रभाव से वह असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा अतः आप प्रसन्न होइए और उसके वध का कोई उपाय सोचिए स्वयं राभु सृष्ट च हव्यक्या प्रकृति ध्रुव क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा स्वयंभू सर्व्यापी हव्यक्य अभ्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव ध्रुवस्व है भीष्मोक वाक्यम शुवा दजापति प्रोवाच भगवान्क्यम सर्वेवगणा सदा विष्णुजी कहते हैं जो देवताओं का यह लोक हितकारी वचन सुनकर दिव्य शक्ति संपन्न भगवान प्रजापति ने उन सब देवगणों से इस प्रकार कहा ब्रह्मोवाच अवश्यम त्रिदशास्ते प्राप्त तपस फल तपसोन्नते भगवान वधम कृष्ण कृष्य ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी तब भगवान विष्णु स्वयं ही उसका वध करेंगे विष्णुवाच ये त्रुवा सुरा ब्रमण तस् वे वधम स्वाने स्थान दिव्या वै मुदान्विता भिष्म जी कहते हैं युद्धि ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार उसके वध की बात सुनकर सब देवता प्रसन्नतापूर्वक अपने दिव्य धाम को चले गए हिरण्य क्यपुर दैत्यो वरदाने नैत्य हिरण्य कश्यपुर ब्रह्मा जी का भर पाते ही समस्त प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगा वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था राज्य दैत्येंद्र दैत्य संघे समावृतः सत्य दीपान वशे चक्रे लोकान लोकांतरान भलात् वह दैत्यों का राजा होकर राज्य भोगने लगा झुंड के झुंड दैत्य उसे घेरे रहते थे उसने सातों द्वीपों और अनेक लोक लोकांतरों को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया दिव्य लोकान समस्तान् वै दिव्यान वापस देवान् त्रिभुवन स्थानस्तान् पराजित्य महासुर महान असुर ने तीनों लोकों में रहने वाले समस्त देवताओं को जीतकर संपूर्ण दिव्य लोकों और वहां के दिव्य भोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया त्रैलोक्यम वसमारीय स्वर्गे वसत दानव यदा भरमदोन्मत्तो न्य बसत दान वो इस प्रकार तीनों लोकों को अपने अधीन करके व दैत्य स्वर्ग लोक में निवास करने लगा वरदान के मद से उन्मत्त हो दान देवलोक का निवासी बनी बैठा अथ लोकाश्च विजित्य स महासुरा भेयमहन्वेन्द्र सोमोन तो च चातरिक्षम चादोद अहम् क्रोधस् कामच वर्णो बसोजमा धनदश्च धनाध्यक्ष कि भवे स्वयं भूत स च तदनंतर वह महान असुर अन्य समस्त लोकों को जीतकर यह सोचने लगा कि मैं ही इंद्र हो जाऊं चंद्रमा अग्नि वायु सूर्य जल आकाश नक्षत्र दशो दिशाएं क्रोध काम वरुण वशुगण अर्यमा धन देने वाले यक्ष और किम का स्वामी ये सब मैं ही हो जाऊं ऐसा सोचकर उसने स्वयं ही बलपूर्वक उन उन पदों पर अधिकार जमा लिया तेसाम गृहत्म कार्यासा तय देवर्षि नरक स्थानीय सकार सह एव आश्रम सुमान मुनि सत्य धर्म पर स उनके स्थान ग्रहण करके उन सब के कार्य वह स्वयं देखने लगा उत्तम देवर श्री गण श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा जिन देवताओं का जजन करते थे उन सब के स्थान पर वह स्वयं ही यज्ञ भाग का अधिकारी बन बैठा नरक में पड़े हुए सब जीवों को वहाँ से निकालकर उसने स्वर्ग का निवासी बना दिया बलवान दैत्यराज ने ये सब कार्य करके मुनियों के आश्रमों पर धावा किया और कठोर व्रत का पालन करने वाले सत्य धर्मपरायण एवं जितेंद्रिय महाभाग मुनियों को सताना आरम्भ किया यज्ञान कृतवान यत्र यत्र तत्र अय्ञीया चेवता यजत्युत स्थानी देवता तो राज्यम राज्यम अपालयत उसने दैत्यों को यज्ञ का अधिकारी बनाया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया जहाँ जहाँ देवता जाते थे वहाँ वहाँ वह उनका पीछा करता था देवताओं के सारे स्थान हड़प कर वह स्वयं ही त्रिलोकी के राज्य का पालन करने लगा पंचकोट्य वर्षाड़ी नृता सहसाणाम जगमुस्त दुरात्म एक तद सदतेन्द्रो भोग ऐश्वर्य अवापस उस दुरात्मा के राज्य करते पाँच करोड़ इकसठ साल लाख साठ हजार वर्ष व्यतीत हो गए इतने वर्षों तक दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने दिव्य भोगों और ऐश्वर्य का उपभोग किया तेनाति महाराज ते दैत्र्येन्द्रेण बलियसा ब्रह्म लोकम सुरा जम्मू सर्वे सक्रपुर गितामह सखिन्ना प्राजल्यो ब्रुवन् महाबली दैत्यराज हिरण्यकशिपु के द्वारा अत्यंत पीड़ित हो इंद्र आदि सब आदिश्देवता ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर खेदग्रस्त हो हाथ जोड़कर बोले देवा उच हो भगवन् भूत भव्य स ना स्वईहां भयम दिशुता घोरम भवत्यद्यवानिश देवताओं ने कहा भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी भगवान पितामह हम यहाँ आपके शरण में आए हैं आप हमारी रक्षा कीजिए अब हमें उस दैत्य से दिन रात घोर भय की प्राप्ति हो रही है भगवान सर्वभूता भगवान आप संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा स्वयंभू सर्व्यापी हव्य कव्यों के निर्माता अव्यक्त प्रकृति एवं नित्य स्वरूप है ब्रह्मोवाच आद एवं दुर्विया नारायणस्त पुरुषो विश्व महाद्वती सर्वभूताव्यय ब्रह्मा जी बोले देवताओं सुनो ऐसी विपत्ति को समझना मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है अंतर्यामी भगवान नारायण ही हमारी सहायता कर सकते हैं वे विश्वरूप महातेजस्वी अव्यक्त स्वरूप सर्वव्यापी अविनाशी तथा संपूर्ण भूतों के लिए अचिन्त हैं मामी सत्युष्मा किम व्यसने परमा गति नारायण परो व्यक्ता अहम अव्यक्त संभव संकट काल में मेरे और तुम्हारे वे ही परम गति हैं भगवान नारायण अव्यक्त से परे हैं और मेरा आविर्भाव अव्यक्त से हुआ है तो सर्वे देवा मत् जग् प्रजा लोकासवासुरा तथा नारायणो मब पितामहम सर्व स विष्णु प्रपुताम तमिव विबु दैत्यम स विषु संहरीशति तीस्यं चादृतमाचिर मुष्य समस्त प्रजा सपूर्णलोक तथा देवता और असुर भी उत्पन्न हुए हैं देवताओं जैसे मैं तुम लोगों का जनक हूँ उसी प्रकार भगवान नारायण मेरे जनक हैं मैं सबका पितामह हूँ और वे भगवान विष्णु प्रप्रीतामा हैं देवताओं उस हिरण निकश्यपू नामक दैत्य का वे विष्णु ही संहार करेंगे उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है अतः सब लोग उन्हीं की शरण में जाओ विलम्ब न करो साधम जगमु क्षेर दि प्रति भिष्म जी कहते हैं भरत श्रेष्ठ पितामा ब्रह्मा का यह वचन सुनकर सब देवता उनके साथ ही क्षेर समुद्र के तट पर गए आदि मृत साध्या विश्व च बसवस्था रुद्र महर्ष अश्वनौ चू अव्याज राजे सगणासुरा चुर्मुखम पुरस्कृत शेतद्वीपुस्थिता आदिमगण साध्य विश्व देवसु महर्षि सुंदर रूप वाले अश्विनी कुमार तथा अनान्य जो दिव्य योनि के पुरुष हैं वे सब अर्थात अपने गणों सहित समस्त देवता चतुर्मुख ब्रह्मा जी को आगे करके फेत द्वीप में उपस्थित हुए गत्वा क्षीर समुद्रम ते सावती परमा गतिम अन सैनम देव अन दीप्त तेजस शरण्यम तेजसा विष्णु उपतस्थु सनातनम द्रह्म ब्रह्मदेव महाबलम भूत भव्यम भविष्य प्रभु लोक नमस्कृत नारायण दिव शरण्यम शरण गता शेष समुद्र के तट पर पहुंचकर सब देवता अनंत नाम नामक शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले अनंत एवं अन तेज से प्रकाशमान उन शरणागत सनातन देवता श्री विष्णु के सम्य उपस्थित हुए जो सबके सनातन परम गति हैं वे प्रभु देव वेद में यज्ञ रूप ब्राह्मण को देवता मानने वाले महान बल और पराक्रम के आश्रय भूत वर, भूत वर्तमान और भविष्य रूप सर्वसमर्थ विश्वमंदित सर्वव्यापी दिव्य शक्ति संपन्न तथा शरणागत रक्षक हैं वे सब देवता उन्हीं भगवान नारायण की शरण में गए हिरण्यकशिपुर परमोधाता ब्रह्मादी नाम सुरोत्तम देवता बोले देवेश्वर आज आप हिरण्य का वध करके हमारी रक्षा कीजिए सूर्यश्रेष्ठ आप ही हमारे और ब्रह्म आदि के भी धारण पोषण करने वाले परमेश्वर हैं उत्फुल्ल पद्म पत्राक्ष शत्रुपक्ष भयंकर शरण स्वभा खिले हुए कमल दल के समान नेत्र वाले नारायण आप शत्रुपक्षों को भय प्रदान करने वाले हैं प्रभो आज आप दैत्यों का विनाश करने के लिए उद्यत हो हमारी शरणदाता होइए। विष्णुवाच देवा वचनम शुवा तदा विष्णु शुचे स्रवा अदृश्य सर्वभूता वक्तमे वोपचक्रमे विष्णुजी कहते हैं युधिष्ठिर देवताओं की यह बात सुनकर पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ने उस समय संपूर्ण भूतों के अदृश्य रहकर बोलना आरंभ किया श्री भगवान वाच भयम त्यजध्व अमराम अभयम वो दधा्य हम तदेव देवा प्रतिपद्यतमाचिर श्री भगवान बोले देवताओं भय छोड़ दो मैं तुम्हें अभय देता हूँ देवगण तुम लोग स्वर्ग लोक में जाओ और पहले की भाति वहाँ निर्भय होकर रहो एसोहम शगणम दैत्यम वरदानी दर्पितम अवध्य अमरेन्द्राण दानवेन्द्र निहम्य मैं वरदान पाकर खमंड में भरे हुए दानवराजरण्य कशिपू को जो देवेश्वरों के लिए भी अवध्य हो रहा है सेवकों सहित से अभिमार डालता हूँ ब्रह्मोवाच भगवन् भूत भव्य स खन्ना चेतृतम सुराह तस्मात्मदयेन्द्र क्षिप्रम काल और चिरम ब्रह्मा जी ने कहा भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी नारायण ये देवता बहुत दुखी हो गए हैं अतः आप दैत्य हिरण्यकशिपु को शीघ्र मार डालिए उसकी मृत्यु का समय आ गया है इसमें विलंब नहीं होना चाहिए श्री भगवान वाच क्षिप्रम देवा कर सी त्वरिया तस्मात् तस्मात्म विधा से प्रतिपद्य तबिव श्री भगवान बोले ब्रह्मा तथा देवताओं मैं शीघ्र ही उस दैत्य का नाश करूंगा अतः तुम सब लोग अपने अपने दिव्य लोक में जाओ विस्मुवाच एवं मुक्ति स भगवान्सिज्यरा नरशतन सिंहसाधतनुम यारिह पाणी निष्प्य पा कहते हैं जुधिश्वर ऐसा कर भगवान विष्णु ने देवेश्वरों को विदा करके आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर नरसिंह विग्रह धारण करके एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए बड़ा भयंकर रूप बना लिया वे महातेजस्वी नरसिंह मुहबा हुए काल के समान जान पड़ते थे हिण्यकशपुम राज दैत्या तमागतम दृष्टान महाबल वर्षो सहसैस्ते संक्र तदा हरि राजन तदंतर भगवान विष्णु हिण्यकशिप के पास गये नृसिहूपधारी महाबली भगवान श्रीहरि को आया देख दैत्य ने कुपित होकर उन पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ की तय विशिष्टान शस्त्राणी भक्ष या मास वही हरि जघाना चारण बहुन्यपी उनके द्वारा चलाए हुए सभी शस्त्रों को भगवान खा गए साथ ही उन्होंने उस युद्ध में कई हजार दैत्यों का संहार कर डाला ता हत्या चैत्येन्द्र सर्वान् क्रुद्धा महाबला अभ्यधावत सूसंक्रुद्धो दैत्येन्द्रम बलगर्भित क्रोध में भरे हुए उन सभी महाबलवान दैत्येश्वरों का विनाश करके अत्यंत कुपित हो भगवान ने बलोन्मत्त्य दैत्यराधिरण्य कश्यपू पर धावा किया जिमूत घन संकात घननेश्वर जीमूत इव दीप्त इव वेक भगवान नृसिंह की अंग कांति मेघों की घटा के समान श्याम थी वे मेघों की गंभीर गर्जना के समान डहाड़ रहे थे उनका उद्दीप्त तेज भी मेघों के ही समान शोभा पाता था और वे मेघों के ही समान महान वेघशाली थे देवारिर्जित देवारी नृसिह चमपाद्रवत भगवान नृसिह को आया देख देवताओं से द्वेष रखने वाला दुष्ट दैत्य हिरण्य उनकी ओर दौड़ा दैत्यम शोति बलम दृष्टवा क्रुद्धसार्दूल विक्रम दिप्ते दैत्य गणगुप्त हरयुक तथा कृत्सुयुद्धम वही तेन दय तेल वही हरि कुपित सिंह के समान पराक्रमी उस अत्यंत बलशाली दर्पयुक्त एवं दैत्य गणों से सुरक्षित दैत्य को सामने आया देख महातेजस्वी भगवान नृसिह ने नखों के तीखे अग्रभागों के द्वारा उस दैत्य के साथ घोर युद्ध किया संध्या काले महातेजा प्रघाणे च त्वरावित उधाय दैत्येन्द्रम निर्विपेद फिर संध्या काल आने पर बड़ी उतावली के साथ उसे पकड़कर वे राजभवन की देहली पर बैठ गए तदनंतर उन्होंने अपनी जांघों पर दैत्यराज को रखकर नखों से उसका वक्षस्थल वितीर्ण कर डाला महाबल महावर वरदानदर्पित दैत्यश्रेष्ठ जघान तरसा हरि सूर्यश्रेष्ठ श्रीहरि ने वरदान से घमंड में भरे हुए महाबली महापराक्रमी दैत्यराज को बड़े वेग से मार डाला हिण्यकसपुम्वा सर्व दैत्याश वही तदा विविधा नाम प्रजाना च हित कर महादति प्रमोद हरिहृद स्थाप्य धर्मं तदा भुवि इस प्रकार हृदय तथा उसके अनुयायी सब दैत्यों का संहार करके महातेजस्वी भगवान श्री हरि ने देवताओं तथा प्रजाजनों का हित साधन किया और इस पृथ्वी पर धर्म के स्थापना करके वे बड़े प्रसन्न हुए ए सते नार सिंहोत्र कथित पाण्डुनंदन शम वामनम दाम प्रादुर्भाव महात्मन पाण्डुनंदन यह मैंने तुम्हें संक्षिप्त नृसिहावतार की कथा सुनाई है अब तुम परमात्मा श्रीहरि के वामन अवतार का वृत्तांत सुनो